माँ की बातें ब्रह्मचारी अशोक कृष्ण माँ की अंतिम बीमारी के समय एक दिन सुबह मैं माँ का दर्शन करने गया उस समय कमरे में कोई नहीं था माँ सबसे दक्षिण की ओर के कमरे में थी उसी समय कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी दिन के समय इसी कमरे में माँ का बिस्तरा लगा दिया जाता था चैत महीने का पहला सप्ताह था मां को प्रणाम करते ही मां घर की सब बातें पूछने लगी मां का शरीर इतना रुग्ण देखकर मैंने कहा मां आपका शरीर इस बार अत्यंत खराब हो गया है इतना दुर्बल मैंने आपको कभी नहीं देखा मां ने कहा हां बेटा अत्यंत दुर्बल हो गई हूं। लगता है इस शरीर ठाकुर को जो कराना था सब पूरा हो गया है अब मन सब समय उसको चाहता है दूसरा कुछ भी और अच्छा नहीं लगता यही देखो ना, राधो को कितना चाहती थी इसकी सुख सुविधा के लिए कितना कुछ करती थी लेकिन अब भाव एकदम बदल गया है उसके सामने आने पर उकताहट होती है लगता है वह क्यों सामने आकर मेरे मन को नीचे उतारने की चेष्टा कर रही है ठाकुर ने अपने काम के लिए इतने दिनों तक यही सब देख मन को नीचे उतार कर रखा था नहीं तो जब वे चले गए तब क्या मेरा संसार में रहना संभव होता मैं माँ आपको इस तरह की बातें करते देखकर हमें अत्यंत कष्ट हो रहा है आप यदि चली गईं, तो हम लोगों का क्या होगा हम लोगों में त्याग तपस्या का विशेष अभाव है वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कहना ही ठीक होगा आपके शरीर के नहीं रहने पर हम लोग किसके बल पर महामाया के राज्य से बचे रहेंगे मन में जब भी कोई दुर्बलता आई है आपसे कहकर ही तो बचने का उपाय पाया है अब हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग तो बिल्कुल निराश्रय हो जाएंगे मार दृढ़ता के साथ क्या तुम लोग निराश्रय क्यों होंगे ठाकुर क्या तुम लोगों का भला बुरा नहीं देख रहे हैं इतनी चिंता क्यों तुम लोगों को जो उनके चरणों में सौंप दिया है एक घेरे के भीतर तुम लोगों को घूमना होगा अन्य कहीं भी जाने की क्षमता नहीं है वे सर्वदा तुम लोगों की रक्षा कर रहे हैं मैं ठाकुर की दया की बात कई बार याद रहने पर भी सब समय ठीक से नहीं समझ पाता कई बार विश्वास होता है और फिर कई बार संदेह भी होता है आपको प्रत्यक्ष देखा है अच्छी बुरी बहुत सी बातें कही है आपने भी उस पर अच्छा बुरा विचार करके किस तरह चलने से मेरा मंगल होगा बताया है इससे आपके पास आश्रय पाया है या विश्वास होता है माँ ने कहा ठाकुर ही एकमात्र रक्षक हैं हम हमेशा याद यह या हमेशा याद रखना या भूलने से ही सब कुछ व्यर्थ है आज जो तुम्हारे घर द्वार की बातें माँ की बातें मैंने यह सब पूछी जानते हो क्यों पहले गणेन के मुंह से तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनी उससे पूछा था तुम्हारी माँ के और कौन हैं खाने की व्यवस्था है कि नहीं तुम्हारे वहाँ नहीं रहने से उनका गुजर बसर होगा कि नहीं जब यह सुना कि तुम्हारे नहीं रहने से भी उनका गुजर बसर होगा तब मन में आया जाने दो जब लड़के के मन में थोड़ी सी सदबुद्धि हुई है ठाकुर की इच्छा से उसे सत पर पर चलने में विशेष बाधा नहीं आएगी माँ की सेवा करना सभी के लिए उचित है विशेष रूप से जब तुम सबकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हो तुम्हारे पिता यदि रुपया नहीं छोड़ गए होते तो तुम्हें रुपया कमाकर कर माँ की सेवा करने को कहती ठाकुर की इच्छा से उन्होंने तुम्हारे लिए कोई झंझट नहीं रखा केवल इसका थोड़ा सा बंदोबस्त और देखभाल करने से ही हो जाएगा कि स्त्री के हाथों रुपया नष्ट न हो जाए तुम्हारे लिए यह क्या कम सुविधा की बात है रुपये का जुगाड़ मनुष्य सच्चाई से नहीं कर पाता है यह मन को अत्यंत मलिन कर देता है इसीलिए तुम्हें कहती हूँ रुपये पैसे की बात जितनी जल्दी हो निपटा डालो अधिक दिनों तक इसे लेकर रहने से उसके प्रति मन में लोभ आएगा रुपया चीज ही ऐसी है भले सोचो कि उसके प्रति मेरे मन में आकर्षण नहीं है जब एक बार छोड़ दिया है तब और आकर्षण नहीं होगा उसे छोड़कर जब इच्छा होगी चला जाऊँगा नहीं ऐसी बात कभी मत सोचना कब किस कोने से निकलकर तुम्हारा गला दबोच लेगा तुम समझ भी नहीं पाओगे विशेष रूप से तुम लोग कलकत्ते के लड़के हो रुपये लेकर खेल करना तुम लोग जानते हो जितनी जल्दी हो माँ की व्यवस्था करके कलकत्ते से भाग जाओ और माँ को यदि किसी तीर्थ स्थान में ले जा सको तो दोनों लोग माँ बेटे का संबंध भूलकर भगवान को ठीक ढंग से पुकारना इस शोक की घड़ी में माँ के मन में बहुत कष्ट है इसलिए ऐसा करने से ठीक रहता तुम्हारी माँ की भी तो अधिक उम्र हो गई है उन्हें खूब समझाना यही सब बातें माँ के साथ करना